ओम ज्ञानतिमिंध्या ज्ञानंजनशला कया चक्षुर उन्मीलित ये नस्म श्री गुरव नम पहले भक्ति और समृद्ध सिंधु में रूप गोस्वामी स्थापन करते हैं भक्ति कन्न से क्या फायदा होते बहुत लोग हमसे पूछते भक्ति से क्या फायदे होते किसलिए भक्ति करना है तुम लोग नाचते गाते हैं और ऐसा कपड़ा पहनना है उससे क्या फायदा होता है बहुत लोग हमसे पूछते हैं तो गोस्वामी सभी शास्त्र से स्थापन करते हैं भक्ति से क्या फायदा होता है और बहुत ही फायदा होता है जो अभक्त भगवान के भक्तों नहीं है सोचते हैं हम भोग भोगलास करेंगे इस प्रकार हम सुख मिलेंगे बी हैप्पी इन्जॉय लाइफ लेकिन हैप्पीनेस तो नहीं है इन्जॉय enjoy, क्या इंजॉयमेंट है पैसा फेंको तमाशा देखो पार्टी जाओ गार डिस्को डांस करो उसमें क्या है फैशन फेंक लो ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखो यही सब मॉडर्न लाइफ है भोग विलास लेकिन उसमें क्या है सुख जो है बहुत हल्का है उसमें कुछ नहीं है और वो सुख जो है सब दुख के साथ मिश्रित होते हैं। देखो इस जरा अवस्था में क्या होते है शास्त्र का विवेचन है कि इस जड़ जगत में कम से कम तीन प्रकार क्लेश जन्म मृत्यु जो आबे वो चार प्रकार दुख है जन्म मृत्यु बीमारी बाउफान वो सब चार प्रकार और और एक तीन प्रकार क्लेश है आध्यात्मिक अधि भौतिक और अधिदैविक क्लेश क्लेश का मतलब कष्ट जो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं खाली सुख हम पाती जेंगे जिसको दस जेंगे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जेंगे हम सुख चाहते लेकिन आपने आप से दुख भी क्लेश भी आते हैं, तो कम से कम तीन प्रकार है आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश तो क्या क्या है अधिभौतिक क्लेश का मतलब दूसरा प्राणियों से क्लेश में हूंगा जैसे कि हम यहां बैठ रहे हैं एक मच्छा आते हैं और हमको कहते है तो वो दूसरा प्राणी जो हमको क्लेश देते है या हम सोते रहते और कुत्ता चलाते और ऐसा हमको डिस्टर्ब करते और दूसरा लोग हम नहीं चाहते हम अपने मखान में बैठे हैं और वो कहते हैं हमको डिस्टर्ब करना हमको पैसा दो तो इस प्रकार लोगों मानव समाज में ऐसा एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को क्लेश देते बात बोलते हैं, निंदा करते हैं, या लूटना करते हैं, है दूसरे को मार देते हैं तो ये दूसरे प्राणी या दूसरे लोग से कलेश में उन्हें वो अधिभौतिक क्लेश कर लेते हैं और दैविक क्लेश देवगण से जैसे वातावरण कभी कभी बहुत ही गर्मी होते और कभी कभी बहुत ही ठंडे होते हैं। कभी कभी बारिश ज्यादा होते हैं। और कभी कभी इतना कम होते हैं कि फसल ठीक नहीं होते हैं। तो वो आधिदायविक क्लेश कहलाते है हम इतना योजना करते हैं पाई भी अ प्लान जैसे कि वो सब चास भारत में वो इस प्रकार बढ़ेगा और ये प्लान है दूसरा प्लान है लेकिन आगे काफी बारिश नहीं आते है तो सब प्लान करके भी कोई फायदा नहीं होगा और अगर ज्यादा बारिश आते है तो सब फसल नष्ट हो जाएगा तो वो आधी दैविक क्लेश कर लेते हैं और दूसरा प्रकार क्लेश अध्यात्मिक क्लेश का हैं तो वो किस प्रकार है आत्मा से क्लेश आते हैं मतलब आपने शरीर से या आपने मन से तो शरीर में हमेशा एक न दूसरा दर्द होते हैं सिर का दर्द होते हैं या पायंग में दर्द होते हैं दूसरा दूसरा बीमारी होते हैं और अगर किसी कारण नहीं होने के भी तो मन से क्लेश आते हैं कोई कारण नहीं होने के भी चिंता आते हैं या दूसरे को द्वेष करने से हम गुस्सा होते हैं तो ये मानसिक क्लेश होते तो शारीरिक क्लेश मानसिक क्लेश वो आध्यात्मिक क्लेश बहुत तो इस भौतिक स्थिति में सदैव आध्यात्मिक क्लेश अधि भौतिक क्लेश अधिदैविक क्लेश क्लेश क्लेश कष्ट कष्ट कष्ट यही भौतिक अवस्था है तो भक्ति से क्या फायदा होता है बहुत लोग हमसे पूछते तो इसके बारे में रूप गोस्वामी लगते है क्लेशाग्नि शुभधा मोक्ष लघुथकृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण का शी चा भक्ति के विशेष लक्षण है उसमें पहला क्या है क्लेश क्लेशाग्नि सब क्लेश का द्वंश करते हैं मतलब भक्ति करने से क्लेश नहीं होते हैं तो क्लेश कैसे होते हैं किस लिए हम चिंता मिलते है किस मच्छा करते है किस लिए ज्यादा गर्मी होते है ज्यादा बारिश होते है? कम बारिश होते है? ये सब पाप कर्म का फल है पुरुष सुख दुखानम भुख वही हितु रुचते हम सोचते कि किस लिए दुख मिलते है? हम सब सुख छत कभी कभी कुछ भौतिक सुख मिलते लेकिन प्रयास नहीं करके भी और नहीं इच्छा के भी हम बहुत प्रकार दुख भी मिलते क्यों गीता में भगवान कहते थे पुरुष सुखा दुखा हेतु रुच तो आप न काम पाओ हम भोग करते अगर इसके पहले पहले जीवन में हम पाप किया है तो पाप काम का फल लगेगा वो किस प्रकार है फाप खाण्ड काफा हो क्या है तो नीच जाति में जन्म लेना तो मैं जो पाश्चात्य देश में जन्म लिया था मैं सबसे नीच जन्म जाति में हूं लच जाति लच चंदा, तो नीच जाति में जन्म लेना अशिक्षित होना शिक्षा का अवसर नहीं मिलना जन्म गरीब होना और कुछित होना मतलब सुंदर असुंदर होना शरीर सुंदर नहीं होना तो यही सब पाप खाम का फल है और उसके अलावा पाप खाम का दूसरा फल है आगे मानव शरीर नहीं मिलते हम दूसरे प्रकार शरीर में जन्म ले सकते शास्त्र से ज्ञान मिलते है कि चौरासी लाख प्रकार जीव जाति है जल जानव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंश थी कृमि औुद्र कृमि औुद्र संख्या क्या पक्षी फीनाम दश लक्षण शिशा लक्षण छतुर्षि मानव नौ लाख नौ लाख मत्स्य है जल नहीं जो रहते नौ लाख प्रकार जीव जाती है जल जानवलक्षणी स्थावर जैसे और घास स्थावर uh, उस प्रकार चलो जान लाभ लक्ष्य नहीं स्थावर लक्ष्य विंशति uh, बीस लाख है बीस लाख है कृम और रुद्र संख्या क्या ग्यारह लाख साप केरा कृमि इत्यादि है कृमिया रुद्र संख्या फी नाम बीस लाख पक्षी है और चालीस लाख भाषु है और काली चार लाख मनुष्य है इस दुनिया में और स्वर्ग में नरक में तो मनुष्य जाति के अलावा बहुत प्रकार जीव जाति है तो अगर ज्यादा पाप करना है तो आप कुर्य या या बिल्ली शर्य अगले जन्म में आप शूर्य धारण कर सकेंगे तो हम सब पाप करते हैं, तो कैसे पाप से प्रचन्न है तो एक ही उपाय है श्री कृष्ण गीत में कहते हैं, सर्वधर्मात त्यजा नाम एकम शरणम रजा अहम तव सर्व पाप हीष्यामी महासूचा श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार धर्म चौके मतलब अधर्म उपधर्म अप विपरीत धर्म वो सब धर्म चढ़ के सिर्फ मेरे चरण पर शरण लो और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर तुम इस प्रकार मेरे शरण लो तो मैं तुम्हारा सब पाप कट करेगा सब पाप से मैं तुमको बचाता हूँ मा शूचा चिंता मत करो श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही भगवान हूं अगर मैं ही भागता हूँ कि तुम्हारा सब पाप कलश हो गया तो हो गया वो कृष्ण की बात है तो कैसे सब प्रकार क्लेश से मुक्त सकते हैं श्री कृष्ण की भक्ति करने से क्लेश क्लेशाग्नि तो आप खिलाफ कर सकते हैं कि तो हम देखते है कि भक्तों भी आ, गर्मी के मौसम में गर्मी लगते और ठंडे के मौसम में ठंडे लगते तो कैसे भक्तों सभी प्रकार क्रीश से मुक्त होते तो मुक्त होते क्योंकि भक्ति खंड से तो इतना दिव्य आनंद आंतरिक आनंद मिलते कि गर्मी होने की भी ठंडी होने की भी या कोई भी वस्तु में भी भक्तों संतुष्ट रखते कृष्ण भक्ति प्रेम रसमी संतुष्ट रखते तो और एक दूसरी बात है कि तो गर्मी होने के भी ठंडी होने के भी और सब कुछ होने के भी तो भक्तों इतना ज्यादा क्लेश नहीं मिलते भक्तों भगवान से रक्षित होते सब भगवान से रक्षित होते हैं क्योंकि भगवान सबके पिता है लेकिन हमारे क्या वस्ते है हम जैसे बच्चे जो माँ बाप को सम्मान नहीं देते जो माँ बाप को उपेक्षा करते तो श्री कृष्ण क्या चाहते है भक्ति का शुरू क्या है खाली यही है भगवान को स्वीकार करना भगवान हमारे परम पिता है श्री कृष्ण हमसे बहुत कुछ नहीं चाहते खाली यही जो हम स्वीकार करते है कि श्री कृष्ण हमारे परम पिता है हमारे परम बंधु है तो अगर वैसे स्वीकार करना है तो स्वाभाविक रूप से भगवान हमको रक्षा करेंगे और सब क्लेश सब कष्ट से बचेंगे तो ये श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है क्लेशाग्नि शुभध क्लेश तो सब इतने प्रकार क्लेश मिलते, देखो न्यूज़पेपर में क्या न्यूज है आज का खबर क्या है दुःख तकलीफ परेशान क्लेश क्लेश क्लेश कष्ट कष्ट कष्ट भौतिक स्थिति आनंदमय नहीं है कष्टमय है लेकिन जो भगवान के भक्तों हैं, तो इतना प्रेम आनंद अनुभव करते हैं कि इतना कष्ट के बीच नहीं होने के भी कृष्ण प्रेम आनंद अनुभूति करते हैं तो भक्ति का पहला लक्षण यही क्लेश अग्नि पाप फल से बचन तो आजकल के लोग इतना शिक्षित होने से सोचते हैं कि कोई पाप नहीं है पाप पुण्य जो है विश्वास नहीं करते हैं। क्या पाप है क्या पुण्य है हम जहा चाहते है वह हम खड़ेंगे तो ऐसे लोग मॉडर्न लोग वैसे ही सोचते पाप से कोई डर नहीं होते हम जो भी करेंगे और करेंगे और कोई हमको कुछ नहीं बतेंगे ऐसे तो लोग सोचते हम चीटिंग कर सकते हैं, हम दुष्टामी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लूटना गला खतना सब कुछ हम कर सकेंगे तो आप कर सकते है लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि उससे कोई प्रभाव नहीं होगा आप अगर तो अवश्य है आप पाप का फल मिलेंगे वो अवश्य है जैसे कि साइंस में कह है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो वैसे भी फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट री एक्शन तो वैसे भी अगर आप पाप कर्म करते है आप उसका प्रतिक्रिया मिलेगा और आप अगर पुण्यकर्म करेंगे आप पुण्य का फल मिलेगा पुण्यकर्म करने से क्या होते है आप अगली जीवन में स्वर्ग नहीं रह सकते लेकिन uh, स्वर्ग में भी uh, क्या होते है कुछ नाचना है फिर वापस यहां वापस आना यहाँ करते, करते है यहां पर फिर थुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं शीने पुण्य माच्यलोकम विशांति श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुण्य काम करते यज्ञ करते हैं तीर्थयात्र करते हैं, जो इस प्रकार इच्छा है कि तीर्थ यात्रा करने से दान देने से यज्ञ आयोजन करने से हम स्वर्ग तो जा सकते और वहां पर तीर्थम भुक्त स्वर्गलोक विशालम विशाल सुख अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो विशाल सुख तो दुख से साथ मिश्रित होते हैं और क्षीन पुण्य पुण्य पुण्य कर्फा जब क्षीण हो जाते हैं तो वापस इस मर्लोक मतलब दुनिया में वापस आते हैं। तो वास्तव में कर्म करने से कोई फायदा नहीं होते है और पाप करने से बहुत बहुत ज्यादा दुख मिलते उठते है इसलिए जो बुद्धिमान सोचते है कि पाप से क्या फॉर्म में होते पुण्य से क्या फॉर्म में है तो पुण्य और पाप दोनों बंद करने चाहिए और आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित होना चाहिए तो कैसे है श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा स्टॉक में पुण्य कर्म जो पुण्य कर्म है वो भी एक प्रकार पाप है पाप का क्या मतलब है पाप का मतलब जो नहीं करना चाहिए, तो पुण्य भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पुण्य लोग पुण्य करते किसलिए जैसे कि बाद में वो पुण्य का फल मिल सकते हैं। भौतिक सुख के लिए लोग पाप करते पुण्य करते लेकिन वो एक प्रकार पाप है क्योंकि पाप ये शब्द का मूल मतलब क्या है सब काम जो हम करते हैं, जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है वही पाप है हम किस लिए इस जड़ जगत में हैं? इच्छा द्वेष, समुद्ध है न्वंद मोहे न भारत सार्वभूता निमोह सार्वयांत्री पढ़न तीत में श्री कृष्ण कहते हैं कि बौद्धिक इच्छाय से और भगवान को द्वेष करने से सब इस जड़ जागत में जन्म लगते तो कर्म करना वो भी अविद्या में है वो अज्ञान में हम नहीं जानते जब तक हम इस भौतिक स्थिति में है हम श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने को भूल किया था कृष्ण भूली से जीवन आदिवाही मौके थे माया तारे दया संसार दुख ये दुख का क्या कारण है क्योंकि हम श्री कृष्ण की चरण राज की सेवा को भूल किया था इसलिए हम नाना प्रकार सांसारिक दुख मिलते हैं। तो वो दुख का मूल कारण अविद्या है और विद्या क्या है कि मैं भगवान का दास हूं भगवान की सेवा करना चाहिए तो जब तक हम अज्ञानी रहते हैं कि हमारे जीवन का यही उद्देश्य यही कर्तव्य है श्री कृष्ण का सेवा करना तो तब तक हम दुख में रहेंगे लेकिन जब भी हम श्रीकृष्ण की महत्व श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकारते हैं करते हैं तब तक हमारे खुशव जीवन का शुरू होगा तो इसलिए भक्ति का प्रथम फल यही है क्लेश क्लेशाग्नि सब प्रकार क्लेश नष्ट हो जाते हैं और अगर हम श्रीकृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे पुण्य कर्म करके भी हम इसके बाद पाप करेंगे क्योंकि माया का प्रभाव से काल का प्रभाव से जो आज पुण्य आत्मा है तो कल पाप आत्मा होंगे। देखते हैं बॉम्बे में या सब शहर में बहुत धनी लोग हैं जो तो उनके बच्चे तो पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म लेते हैं तो उनके पास काफी पैसा है तो पैसे मिलते है क्या करते हैं सभी प्रकार व्यसन करते हैं हैं पीते पीते और ब्लू मूवी जाते और सभी प्रकार व्यसन करते हैं तो पुण्य पुण्यकर्ण से अच्छा फैमिली में जन्म ले है लेकिन अभी पाप करते है तो पुण्य आत्मा था अभी पाप आत्मा हो जाता है तो इस प्रकार समझ न सकते कि सभी प्रकार क्लेष नष्ट करने के लिए खाली श्री कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए और अवश्य ही है भक्ति करने से उस सब प्रकार पाप और क्लेश मूल से खत्म हो जाते हैं हरे कृष्णा